Ohsho Santo Magan Bayan Merah Talk Sand Songs of a Reserve Given at World Human International Forum India Discourse Number 17 जी तुमरा राम बुलायल हो तो रजब मिलसिया यथा पवन पर संगीते गुड़ी गगन पूज भला बुरा जैसा किया तैसा निप जा तुम्हारा तुमको मिला तुम क्यों मिले न पीब जैसे छाया कुपकी बाहरी निक से नाह जनरजब यू राखिए मन मनसा हरिमाही साध सबूरी स्वान की ली करी सुविवेक वे घर बैठा एक कै तू घर खर फिर ही अनेक साबुना सुमिरण जल सत्संग सकल सुकृत कर निर्मल निर्मलंग रज गज उत रै इस रूप आत्म अंबर हो अनुरूप हिंदू पावेगा वही वो ही मुसलमान राजब किण का रहमकार जिसको दे रहमान राजब हिन्दु तू रक्त जी सुमी रहो सिर जनुहार पखा पकी सू प्रीति करी कौन पहुँच पार हिंदू तुरक दुनिया जल बूंदा काँसू कें ब्राह्मण सुधार रज्जब समता ज्ञान विचारा पंचतत्र का सकल प्रसारा नारायण रो नगर के रज्जब पंथयने कोई आवे कही दिसी आगे स्थले मुल्ला मन बिस्मिल करो तजो स्वाद का घाट सब सूरत सुभान की गाफिल गलान काट एक गये नतनाच के एक कछ अबुआ जन्न रज्जब इक्वायसी बाजी बचे खुदा एक मित्र ने पत्र लिखा है और पूछा है कि संसार में इतना दुख है दीनता है दरिद्रता है क्या यह समय है ध्यान और भक्ति की बात करने का पहले दुख मेटे दुनिया का शोषण मिटे दुनिया का फिर ही भगवान की खोज हो सकती है उनकी बात सच दुनिया में दुख है बहुत दुख है शोषण है बहुत शोषण लेकिन यह दुख सदा से है और मन माने चाहे न माने ये दुख सदा रहेगा यह दुख संसार का स्वभाव है हम थोड़े बहुत हेर फेर कर ले सकते हम थोड़ा रंग रोगन कर ले सकते ऊपर-ऊपर थोड़े अंतर हो जाएंगे भीतर सब वैसा है वैसा ही रहेगा आदमी बदलता रहा है समाज की व्यवस्था को राज्य की व्यवस्था को अर्थ की व्यवस्था को लेकिन कोई बदलाहट जीवन से दुख का अंत नहीं कर पाई कोई बदलाहट ऐसी नहीं आ पाई जिसे हम क्रांति कहें क्रांतियां होती रही क्रांति पर क्रांति आती रही और आदमी जैसा है वैसा है जीवन के आधारभूत नियम छूए भी नहीं जा सके कोई क्रांति नहीं छू सकी, सारी क्रांतियां हार गई हैं इस जगत में क्रांति से ज्यादा असफल और कोई धारणा नहीं है अगर यह अमीर को मिटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता नए वर्ग भेद पैदा हो जाते फिर शासक और शासित का भेद हो जाता है मालिक और गुलाम को मिटा दो तो मालिक और नौकर आ जाता है जैसा आदमी है इसके रहते दुनिया की दुख व्यवस्था बदल नहीं सकती और तुम्हारा तर्क ऊपर से बिल्कुल ठीक लगता है कि जब इतना दुख है इतनी पीड़ा है तो कैसे राम को खोजे पहले दुख मिटाएंगे पहले क्रांति तो आने दें पहले सब ठीक तो हो जाने दे फिर राम को खोज लेंगे ये तर्क सुंदर लगते हुए भी बड़ा खतरनाक है फिर तुम राम को कभी खोज ना पाओगे अच्छा हुआ बुद्ध ने ऐसा ना सोचा कि पहले दुख मिट जाए फिर सत्य की तलाश करूंगा नहीं तो बुद्ध अब भी बुद्ध होते अब भी तुम जैसे होते अच्छा हुआ सदियों सदियों में कुछ लोग होते रहे जो इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए इस तर्क से प्रभावित होने के पीछे अचेतन कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम परमात्मा की खोज टालना चाहते हो तुम कोई मजबूत कारण चाहते हो जिसके आधार पर खोज टाली जा सके और टालने का अपराध भी अनुभव ना हो इससे बढ़िया और कोई तरकीब नहीं जो तुमने सोची दुनिया में दुख है पहले दुख मिटे न मिटेगा दुख न राम की खोज की झंझट पैदा होगी और तर्क ऐसा सुंदर है कि राम भी सामने खड़े हों तो उनको भी उत्तर न सूझे दुख मिटे फिर याद कर लेंगे दुख मिटेगा नहीं दुख संसार की नियति है ये कोई दुर्घटना नहीं है दुख जैसे वृक्ष हरे हैं ये कोई दुर्घटना नहीं है कि वृक्ष हरे अब तुम कहोगे जब वृक्ष हरे नहीं होंगे तब हम राम का स्मरण करेंगे तो फिर राम का स्मरण कभी नहीं होगा फिर छोड़ दो बात न वृक्ष बदलेंगे न राम का स्मरण होगा तुम कहो जब आग गर्म नहीं होगी तब हम राम का स्मरण करेंगे अभी कैसे करें स्मरण अभी आग बहुत गर्म ठीक वैसी ही बात है संसार स्वरूपता दुख है बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि संसार संयोगिक रूप से दुख है संसार दुख है बेसर्त कहा है और संसार दुख है यह होने का ढंग दुख में आव्रत है इसलिए तुम दुख को ना बदल सकोगे संसार मैं पैदा ही जो लोग होते वे दुख की पूरी की पूरी आयोजना लेकर आते जन्मों जन्मों के दुख के घाव लेकर आते जिस व्यक्ति के दुख के घाव भर जाते वो फिर संसार में पैदा नहीं होता तुम ऐसा ही समझो कि अस्पताल में स्वस्थ आदमी नहीं जाते बीमार ही जाते इसलिए तुम अगर प्रतीक्षा कर रहे हो कि जिस दिन अस्पताल में सब लोग स्वस्थ ही स्वस्थ होंगे उस दिन हम राम का भजन करेंगे तो फिर भजन हो गया अस्पताल में आता ही बीमार आदमी है और जैसे ही स्वस्थ हो जाता अस्पताल से मुक्त हो जाता स्वस्थ आदमी अस्पताल में रुकते नहीं बीमार आते हैं स्वस्थ रुकते नहीं स्वस्थ होते ही अस्पताल से छुट्टी हो जाती इस संसार को तुम अस्तित्व का अस्पताल समझो यहाँ दुख भोगने को हम आते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ दुख के पार हो जाता है जाग जाता है वैसे ही इस संसार से उसका संबंध टूट जाता है इसलिए ज्ञानी दोबारा पैदा नहीं होता ज्ञानी के दोबारा पैदा होने का उपाय नहीं है। संसार दुख है इसी बात को संसार के क्रांतिकारी अब तक नहीं समझ पाए हैं और व्यर्थ दीवाल से सिर्फ फोड़ रहे हैं क्रांतियां होती रहीं और क्रांतियां हारती रहीं और क्रांतियां होती रहेंगी और क्रांतियां हारती रहेंगी क्रांति कभी जीत नहीं सकती ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार दुख ना हो हाँ दुख के ढंग बदल जाएंगे रंग बदल जाएंगे इधर से चोट खाते थे उधर से चोट खाने लगोगे इधर से पीटे जाते थे उधर से पीटे जाने लगोगे एक आदमी छाती पे बैठा था वो उतरेगा तो दूसरा छाती पे बैठ जाएगा अभी तुमने देखा नहीं इस देश में समग्र क्रांति अभी अभी हो के चुकी है। समग्र क्रांति इस देश में छोटी चीजें तो होती नहीं और दूसरे देशों ने क्रांतियां की इस देश ने समग्र क्रांति की यहां तो गांव में कोई छोटी मोटी सभा हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते समग्र क्रांति अभी अभी हो के चुकी क्या बदला जरा भी कुछ नहीं बदला एक तरह के लोग छाती पे बैठे थे दूसरे तरह के लोग छाती पे बैठ गए और अगर गौर से उनको खोजो तो तुम फर्क भी ना कर पाओगे ना फर्क क्या है वे उसी तरह के लोग उनके लिए क्रांति हो गई क्योंकि वो छाती पे बैठे मगर जिसकी छाती पे बैठे उसके लिए तो कभी क्रांति नहीं होती छाती पे बैठ गए जो वो जीत गए उनके लिए क्रांति हो गई जो छाती से उतर गए वो हार गए अब फिर क्रांति होगी तुम जल्दी देखोगे फिर क्रांति महाक्रांति फिर ये छाती पे बैठे लोग उतर जाएंगे और दूसरे बैठ जाएंगे तीसरी आजादी जल्दी ही आने को है जल्दी ही फिर आयोग बैठेंगे और जल्दी ही सवाल फिर खोजबीन शुरू हो जाएगी कि मुरारजी भाई आपने जीवन जल का प्रचार क्यों किया इस देश की संस्कृति को हानि पहुंची इसका जवाब चाहिए क्रांतियां होती रही और हो, क्रांतियां होती रहेंगी दर्जनों क्रांतियां हो गई आदमी के चेहरे से धूल जरा भी नहीं हटी हर क्रांति और धूल जमा जाती लेकिन तुम इस तरह से अपने को धोखा दे सकते हो तुम एक बड़ा प्रबल तर्क खोज ले सकते हो आड़ बना ले सकते हो चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज जुल्म की छाव में दम लेने पर मजबूर है हम और कुछ देर सितम सहले तड़प लें रो ले अपने अजदाद की मीराश है माजूर है हम जिसम पे कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं फिक्र महबूस है गुफ्तार ताजीरें हैं अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिये जाते जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबाह है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं लेकिन अब जुलम की मियाद के दिन थोड़े हैं एक जरा सब्र कि के दिन थोड़े अरसे दहर की हुई में हमको रहना है, तो ही तो नहीं रहना है है है तो तो यूं यूं ही ही नहीं नहीं अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, तो ही तो नहीं सहना है। यह तेरे हुन से लिपटी हुई आलाम की गर्द अपनी दो जवानी की शिकस्तों का सुमार चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द दिल की बेसूत तड़प जिसम की मायूस पुकार चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज मगर वे चंद रोज कभी समाप्त नहीं हुए और समाप्त नहीं होंगे प्रेमी कहे कि मैं प्रेम करूंगा जब सारी दुनिया में शांति होगी सुख होगा शोषण नहीं होगा वर्ग विहीनता का राज्य होगा राम राज्य होगा तब प्रेम करूंगा तो प्रेम नहीं कर पाएगा वो कितना ही कहे लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं समझा ले अपने को लेकिन जुल्म के दिन थोड़े नहीं है फरियाद के दिन थोड़े नहीं है और कितना ही तुम कहो चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज मगर अब तक का सारा इतिहास दुख का इतिहास है क्या उससे तुम कुछ सीखना लोगे अनंत काल से संसार में दुख है तुम चंद रोज में मिटा सकोगे फिर दुख क्या कोई दुर्घटना है अगर दुर्घटना हो तो मिट जाए दुख दुर्घटना नहीं है दुख संसार का अंतरंग स्वभाव है ऐसे ही समझो जैसे मृत्यु तुम कहो कि जब दुनिया में मृत्यु नहीं होगी तब हम परमात्मा को याद करेंगे अभी कैसे याद करें मौत द्वार पर खड़ी लाशें उठ रही लोग मर रहे हैं मृत्यु का भयंकर अंधकार छाया इस मृत्यु की भयानक रात में हम कैसे प्रभु को याद करें कैसे हम कठोर हो जाएं और कैसे हम भजन करें कैसे हम नाचें कैसे हम गाएं कैसे हम शांत हो मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही जब मौत नहीं होगी तब मौत कोई जीवन में दुर्घटना नहीं है मौत जीवन का अंग है अनिवार्य अंग है जन्म के साथ ही जुड़ा है जन्म है तो मौत है। शुरुआत है तो अंत होगा प्रारंभ है तो तुम दूसरे छोर से बच नहीं सकोगे धक्का दुख की देके थोड़ा बहुत ताला जा सकता है कि आदमी सत्तर साल में ना मरे अस्सी में मरे अस्सी में ना मरे नब्बे में मरे सौ में मरे मगर तुमने ये देखा कि आदमी की उम्र जितनी हम धक्का देते हैं पीछे उतना ही दुख बढ़ता है घटता नहीं जो आदमी सत्तर साल में मर जाता कम दुखी मरता है वो जो आदमी सौ साल जी जाता है तीस साल और दुख झेल के मरता है और जबरदस्ती जिंदगी को बढ़ा देने का परिणाम ये होता है कि लोग अक्सर अस्पतालों में टंगे रह जाते अमरीका जिसे देश में जहां दवाओं का बहुत विकास हुआ है सैकड़ों लोग अस्पतालों में टंगे किसी की टांग बंधी किसी के हाथ बंधे किसी को ऑक्सीजन दी जा रही किसी को ग्लूकोस दिया जा रहा यह कोई जिंदगी है मगर बस जीने का नाम ही अगर सब कुछ है जी जरूर रहें क्योंकि सांस लेते शायद बोल भी नहीं सकते ये कोई जिंदगी है अमेरिका में एक आंदोलन चलता है वृद्धों की तरफ से कि हमें आत्महत्या का अधिकार मिलना चाहिए ये कभी तुमने सोचा था दुनिया में कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोग कहेंगे हमें आत्महत्या का अधिकार मिलना चाहिए मगर ये वक्त आ गया और ज्यादा दिन नहीं है इस सदी के पूरे होते होते दुनिया के सभी संविधानों में आत्महत्या का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जब तुम आदमी को जबरदस्ती जिलाने लगोगे और वो नहीं जीना चाहता क्योंकि जीने का कोई कारण नहीं है कोई अर्थ नहीं है उसका जीवन सिर्फ नर्क है मरना चाहता है तुम मरने नहीं देते तुम जबरदस्ती उसे ऑक्सीजन दिए जाते हो तुम जबरदस्ती नकली हृदय से उसके हृदय को धड़काए जाते हो तुम जबरदस्ती दूसरे का खून उसके खून में डाले जाते हो ये कोई जिंदगी हुई ये जबरदस्ती हुई लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता मौत फिर भी द्वार पर खड़ी तुमने और क्रूब कर दी जिंदगी बस इतना ही किया कुछ लाभ नहीं हुआ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन जैसा है करीब करीब ऐसा ही रहेगा ये बात हमारा मन स्वीकार करने को नहीं होता मगर हमारा मन स्वीकार करे कि ना करे तथ्य तथ्य उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता यहां मौत घटती ही रहेगी यहां बीमारी घटती ही रहेगी यहां सब क्षण भंगुर है क्षण में सुख कैसे घट सकता है यहां दुख घटता ही रहेगा यहां हर चीज मिटने को बनी जहां हर चीज मिटने को बनी है वहां कैसे सुख का साम्राज्य हो सकता है असंभव अगर राम को याद करना हो तो कर लो टालो मत ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा तुम यहां नहीं रहोगे तुम्हें जो थोड़े से दिन मिले हैं वो चूको मत तुम उन दिनों का उपयोग कर लो और इस जीवन में एक ही बात उपयोग करने जैसी मालूम पड़ती है वो ये कि राम से संबंध चढ़ जाए क्रांतियों का भरोसा छोड़ो काफी क्रांतियां हो चुकी सुर्ख इंकलाब आया दौरे आफ्ताब आया मुंतजिर थी ये आंखें जिसकी एक जमाने से अब जमीन गाएगी हल्के साज पर नगमे वादियों में नाचेंगे हर तरफ तराने से आ चुके सुर्ख इंकलाब रूस में घट चुका चीन में घट चुका न तो वादियों में तराने गूंजे न लोग नाचे उल्टी हालत हो गई रूस में लोग जितने गुलाम हैं उतने कहीं भी नहीं पैर में इतनी जंजीरें हैं जितनी कहीं भी नहीं चीन में जितने लोग भयभीत हैं इतने कहीं भी नहीं सुर्ख इंकलाब आ गए फूल खेले नहीं नाच जगे नहीं गीत उठे नहीं और बीना के ताल टूट गए मगर आदमी है किसी तरह की बातों में भरोसा किया जाता है और इस तरह की बातों के भरोसे व्यर्थ के भरोसों में जीवन की वास्तविक खोज को टालता चला जाता है मेरा तुमसे निवेदन है कि जीवन का उपयोग कर लो और इस जीवन के दो ही उपयोग हो सकते हैं या तो इस जीवन को प्रेम से भर लो या इस जीवन को ध्यान से भर लो ये दो मार्ग हैं। और एक से तुम अपने को भर लो तो दूसरा अपने आप आ जाता है रज्जब का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है रज्जब का मार्ग भक्ति का मार्ग है उनके सूत्र अद्भुत है असली क्रांति एक ही है वह भीतर घटती बाहर नहीं सुख का द्वार एक ही है वह भीतर है बाहर नहीं बहाने मत खोजो चालबाजियां मत खोजो क्योंकि नुकसान तुम्हारा है किसी और का नहीं अच्छे अच्छे तर्कों के जाल में अपने को लुभाओ मत क्योंकि धोखा तुम ही खा रहे हो कोई और नहीं ये मत कहो कि रात अंधेरी हम दिया कैसे जलाएं रात अंधेरी है इसीलिए दिया जलाओ मैं तुमसे कहता हूं और दुनिया में दुख है इसलिए परमात्मा को पुकारो मैं तुमसे कहता हूं और दुनिया में पीड़ा है परेशानी है इसलिए थोड़े से परमात्मा के झरोखे खोलो मैं तुमसे कहता हूं दुनिया तो ऐसी ही रहेगी लेकिन अगर परमात्मा का द्वार जीवंत रूप से खुला रहे तो जिनको भी दुख से पार होना है वे हो सकते दुख से पार होना व्यक्तिगत है सभी बहुमूल्य जीवन की संपदाएं व्यक्तिगत है क्रांति भी वैयक्तिक है समूह के पास न तो कोई आत्मा है न समूह के पास कोई बोध है न समूह के पास कोई संभावना है तुम समूह से बचो तुम अपने समय का उपयोग कर लो ये जो थोड़ी सी घड़ियां तुम्हारे हाथ में है इनसे अगर किसी तरह भी परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो चूको मत संबंध जोड़ लो एक भी नगमा सलासल से न पैदा कर सके आज जिन दिल असीरों को न जाने क्या हुआ अगर तुम जिंदा हो तो माना कि जिंदगी में कैद है लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो जंजीरों से भी गीत पैदा कर ले सकते हो एक भी नगमा सलासल से न पैदा कर सके अगर जंजीरों से गीत पैदा नहीं कर सकते अगर जंजीरों से ध्वनि पैदा नहीं कर सकते अगर जंजीरों से संगीत पैदा नहीं कर सकते तो तुम पैदा ही ना कर सकोगे संगीत कभी और तुमसे मैं एक राज की बात कहना चाहता हूं अगर तुम अपने जंजीरों से संगीत पैदा कर लो तो जंजीरों उसी संगीत में ढल जाती गल जाती जंजीरें उसी संगीत में टूट जाती बिखर जाती संगीत जितना जंजीरों को गलाने में समर्थ है उतनी कोई अग्नि नहीं उत्सव जितना जीवन की पीड़ा से मुक्त करने में सहयोगी है उतना कोई और नहीं और भक्त उत्सव जानता है और ध्यानी उत्सव जानता है जगत में दुख है माना मगर तुम नाचो, और यहां चारों तरफ दीवाले हैं कठोर मगर तुम ना और तुम्हारे पैर में जंजीरें हैं मगर तुम ना और तुम अचानक हैरान हो जाओगे अगर तुम परमात्मा का हाथ पकड़ के नाचना शुरू कर दो कैद से तुम मुक्त हो गए उसी नाच में तुम मुक्त हो गए दीवारें गिर गई जंजीरें गल गई दुख गया संसार गया और तुम्हारी आंखों में एक नए आकाश का अवतरण शुरू हो जाता वही है वही क्रांति बाकी सब समग्र क्रांतियां है। क्रांतियां ही नहीं समग्र तो बात ही छोड़ दो सब कूड़ा कर सब व्यर्थ की दौड़धाप है सब आदमी की आशाओं का शोषण दुनिया के शोषक तुम्हारी आशाओं के आधार पर जीते दो चार पांच साल में तुम एक तरह के शोषकों से थक जाते हो तुम दूसरे तरह के शोषकों को मौका देने को तैयार हो जाते एक राजनेता चुनाव में खड़ा हुआ था वो लोगों को समझा रहा था कि विरोधियों ने आपका इतना शोषण किया इतनी जाति की इतना अत्याचार किया तिजोरियां भर ली है संपत्ति से तुम्हारे खून को पी गए भाइयों एक अवसर हमें भी दो तो। और भाई अवसर देते वो एक से थक गए वो दूसरे को अवसर देते पांच साल बाद इससे थक जाएंगे पहले को फिर अवसर देंगे आदमी की आशा का शोषण हो रहा तुम्हारी आशा बनी है कि कुछ ना कुछ ठीक होने वाला है आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा यहां कुछ ठीक होता ही नहीं इस बात को तुम सौ प्रतिशत अपने हृदय में उतर जाने दो कि यहां कुछ कभी ठीक होता ही नहीं यहां से तुम पूरे निराश हो जाओ तो ही तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो तो तुम आंखें ऊपर उठाओ यहीं अटके रहते हो कि अब दरवाजा खुला तब दरवाजा खुला अब दीवाल हटेगी अब ये आ गए दीवाल को हटाने वाले असली क्रांतिकारी अब ये तोड़ देंगे सब जंजीरें ये नई नई जंजीरें ढालेंगे ये जंजीरें लेके आए रंग शायद अलग होगा शायद जंजीरें अलग कारखानों में ढली होंगी मगर ये नई जंजीरें ढालेंगे तुम्हारे पैर तुम्हारी गर्दन कभी फांसी से मुक्त होने वाली नहीं जब तक कि तुम ही अपने भीतर उसको न खोज लो जो अमृत है क्रांति घट गई फिर कोई काराग्रह नहीं फिर कोई दुख नहीं इस दुख से भरे संसार में भी कोई ऐसे जी सकता है कि उसके लिए दुखी नहीं इसका ये अर्थ नहीं कि वो कठोर है उसके भीतर करुणा है लेकिन करुणा का यह मतलब नहीं होता कि एक आदमी बीमार पड़ा है तो तुम करुणा में उसके पास बीमार पड़े रहो कि एक आदमी रो रहा है तो तुम भी उसके पास बैठ के करुणा में रोने लगो कि एक आदमी नदी में डूब रहा है तो करुणा में तुम भी नदी में डूब जाओ करुणा का अर्थ होता है दूसरे को बचा सको तो बचाओ लेकिन दूसरे को बचाने की पहली शर्त ख्याल रखना अपने को बचाना है दूसरे को बचाने की पहली शर्त अपने को बचाना है तुमने अगर अपने को नहीं बचाया तुम किसी को भी नहीं बचा सकोगे दूसरे का दिया जले इसकी पहली शर्त अपना दिया जलाना है क्योंकि तुम्हारे पास ज्योति हो तो शायद तुम दूसरे के अनजले दिए को भी जला दो ध्यान और भक्ति उसी ज्योति को जलाने का नाम है इन सूत्रों को समझो जे तुम राम बुलाए लो तो रज्जब मिलसी आए आथा पवन परसंगित गुड़ी गगन को जा बड़ा प्यारा वचन है सार गर्भित भी बहुत भक्ति की जैसी सारी की सारी साधना को एक छोटे से वचन मैंने छोड़ दिया है संतों की यह खूबी कि वे सरलता से बात कह देते तुम्हें पता भी ना चले कि कैसी गहरी बात कह गए इतनी सरलता से कह देते हैं कि शायद तुम सुनो ही ना शायद तुम्हारे कान में बात पड़े ही ना क्योंकि बात कठिन हो तो आदमी जरा होश से सुनता है कि कठिन है कहीं चूक ना जाऊं जब बात बिल्कुल सरल होती तो यूं ही सुन लेता है जिसमें क्या खास बात अब ये सूत्र तुम देखते हो सीधा साधा है जे तुम तो राम बुला लो तो रज्जब मिलसी आए जथा पवन प्रसंग गुड़ी गगन को कोई खास बात नहीं पढ़ लोगे आगे बढ़ जाओगे सरल ही होता है कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वे सात दिन तक चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं जो कहूंगा लोगों से कौन समझेगा क्या तुम सोचते हो बुद्ध ने यह सोचा कि मुझे जो अनुभव हुआ है वो बहुत कठिन है जटिल है उलझाव भरा है कौन समझेगा नहीं अनुभव इतना सरल था कि बुद्ध ने सोचा कि कौन समझेगा इतना सीधा साफ था कि उलझे हुए लोग जट लोग कैसे समझेंगे इसलिए सात दिन चुप बैठे रहे रास्ता न मिलता था कि सीधी सादी बात को कैसे कहते हैं दार्शनिक कठिन बातें कहते और जितनी कठिन बात हो समझ लेना उतनी ही झूठ है कठिनता झूठ का अंतरंग असल में झूठ को कठिन और जटिल होना ही पड़ता है तुमने वकीलों के दस्तावेज देखे कैसे जटिल होते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं वो सर्त पर शर्त लगाए जाते क्लास पर क्लास एक वाक के पीछे दूसरा दूसरे के तीसरा और इतना गोलमोल कर देते हैं कि समझ में नहीं आए कि बात क्या है समझ में आनी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की समझ में आ जाएगी बात क्या है तो झूठ बच नहीं सकता दार्शनिक इस तरह लिखते हैं कि तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा पन्ने के पन्ने पढ़ जाओगे उन्होंने क्या कहा हाथ कुछ लगेगा नहीं ऐसा लगता रहेगा कि कुछ बड़ी गहरी बात कही जा रही कोई बड़ी ऊंची बात कही जा रही और खाली के खाली रहोगे और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हैरान होगी कि कुछ भी नहीं था सिर्फ लफाजी थी सिर्फ बातों का जाल था सिर्फ सुंदर शब्द थे उनके पीछे कोई आत्मा नहीं थी लेकिन संतों की बात और है अनुभवियों की बात और है सीधी साफ होती अभी बिल्कुल सीधी सी बात है कि जे तुम राम बुलाए लो रज्जब कहते हैं कि मेरी तरफ से मैं कोशिश भी करूं तो क्या कोशिश करूं मेरे हाथ बड़े छोटे तुम बड़े दूर हो तुम पता नहीं कहां हो दूर के पास ये भी कहना मुश्किल तुम्हारा कोई पता ठिकाना भी तुमने नहीं दिया है कहा खोजू किस दिशा में खोजू कहा पुकारू तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा धाम क्या है तुम्हारा नाम भी पता नहीं तुम अचानक राह पर तो मिल जाओ तो मैं पहचान भी ना पाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं जी तुम राम बुलाए लो तब एक ही उपाय है कि तुम्हें बुला लो मेरे आने से तो बात रही मेरा आना तो नहीं हो पाएगा मैं तो जन्म जनम से खोज रहा हूं टटोल रहा हूं भटकता ही चला जाता हूं जितना खोजता हूं उतना ही खोता चला जाता मेरे से तो ना हो सकेगा ये भक्ति का बुनियादी सूत्र है कि राम बुलाए तो ही कुछ हो ध्यान का बुनियादी सूत्र मेरे किए होगा भक्ति का बुनियादी सूत्र है उसके किए होगा ध्यान का भरोसा स्वयं पर है भक्ति का भरोसा प्रसाद पर है अनुकंपा पर अनुग्रह पर बस यही भेद है यहां दो ही हैं एक मैं और एक तू अब दो ही उपाय हो सकते हैं या तो मैं मैं की सीढ़ियां उतरूं और मैं में गहरा जाऊं वही ध्यान और या तू की अनुकंपा हो उसकी अनुकंपा हो उसकी वर्षा हो वही भक्ति। रज्जब भक्त थे उन्होंने चेष्टा से तप और व्रत से साधना से परमात्मा को नहीं पाया उन्होंने तो सिर्फ पुकार के रो के आंसुओं से परमात्मा को पाया है उन्होंने तो छोटे बच्चे की भांति पुकार के परमात्मा को पाया है वे खोजने नहीं गए परमात्मा उन्हें खोजने आया है पुकार होनी चाहिए जिससे छोटा बच्चा रोने लगता है और करेगा भी क्या अभी झूले पे पड़ा है झूले से निकल भी नहीं सकता उठ भी नहीं सकता चल भी नहीं सकता भूख लगी करेगा क्या रोता है चिल्लाता है सोरगुल मचाता है बच्चे के सोरगुल का अर्थ समझते हो उसका केवल इतना ही अर्थ है कि मां का ध्यान आकर्षित हो जाए मां कहीं काम में लगी होगी चौके में होगी बर्तन मलती होगी कपड़े सीती होगी घर बोहारती होगी पड़ोसियों से बात करती होगी बगीचे में होगी माँ कहीं काम में लगी होगी बच्चा और तो कुछ कर नहीं सकता माँ का नाम भी उसे पता नहीं अभी माँ कहके भी नहीं बुला सकता अभी जा भी नहीं सकता अभी कोई उपाय उसके पास नहीं बिल्कुल निरुपाय है लेकिन फिर भी एक उपाय बच्चा जानता है वो जैसे स्वभाव से ही जानता है शोरगुल मचाने लगता है रोने लगता है चिल्लाने लगता है इतना ही कर सकता है वो कि कहीं माँ हो तो उसका ध्यान आकर्षित हो जाए ये तुम राम बुलाए लो वक्त भी यही करता है भक्त छोटे बालक की भांति परमात्मा को पुकारता है ज्ञानी ध्यानी प्रौढ़ आदमी का प्रयोग है भक्ति बालक जैसी सरलता का प्रयोग है इसलिए भक्तों में जो भोलापन मिलेगा वो भोलापन ध्यानियों में नहीं मिलेगा भक्तों में जो सरलता और निष्कपटता मिलेगी वैसी सरलता और निष्कपटता औरों में नहीं मिलेगी भक्त में जैसा निर अहंकार भाव मिलेगा भक्त में अकड़ हो ही नहीं सकती अकड़ क्या अपने किए तो कुछ हुआ नहीं उसके अनुकंपा से हुआ है उसकी अनुकंपा थोड़ी बहुत अकड़ भी हो उसको भी बहा ले गई उसकी अनुकंपा ऐसी आई बाढ़ की तरह कि सब बहा ले गई जे तुम राम बुला लो तो रज्जब मिल सिया है रज्जब कहते मैं तो तैयार खड़ा हूं तुम पुकारो भर तुम्हारी पुकार भर आ जाए तुम्हारा संदेश तुम्हारा इशारा भर आ जाए इतना भर मुझे अनुभव हो जाए कि किस दिशा में तुम हो कहा तुम हो तुम्हारा रूप क्या तुम्हारा रंग क्या तुम्हारा ढंग क्या बस जरा सी मेरे कान में भनक पड़ जाए तो मैं चल पाऊ मगर तुम बुलाओ तो ही यात्रा शुरू हो ध्यानी का अपना एक जगत है ध्यान कहता है अपना जमाना आप बनाते हैं अहल दिल हम वे नहीं कि जिसको जमाना बना गया कहता है हमें पतवार अपने हाथ में लेनी पड़े शायद यह कैसे ना खुदा है जो भबर तक जा नहीं सकते ध्यानी कहता है मेरे हाथ हैं तो बनूंगा खुद में अब अपना शाकीय मैकदा खुम गैर से तो खुदा करे लबे जान भी मेरा तर तरना हो मैं खुद ही पियकर बनूंगा खुद ही अपना साकी बनूंगा खुद ही पिलाने वाला खुद ही पीने वाला मेरे हाथ हैं तो बनूंगा खुद ना अपना साकी है मैकदा मधुसाला भी मैं बनूंगा मधु भी मैं पीने वाला भी मैं पिलाने वाला भी मैं खुमे गैर से तो खुदा करे लबे जाम भी मेरा तरना हो दूसरे के हाथ से तो मैं अपनी मदुरा की त्याली भी छुआ जाना पसंद नहीं करता ज्ञानी की सारी यात्रा अंतर यात्रा है स्व यात्रा है स्वाध्याय उसकी प्रक्रिया है वो अपना अध्ययन करता है अपने भीतर उतरता है अहले तकदीर यह है दस्त अमल जो खजफ मैंने उठाया वह गुहर है कि नहीं हम रिवायत के मुनकिन नहीं लेकिन मजरूह सबकी ओर सबसे सब जुदा अपनी डगर है कि नहीं ज्ञानी अपनी डगर बनाता है अपने मार्ग पर चलता अपनी पगडंडी चलता राजमार्गों पर नहीं चलता औरों की बनाई डगर पर नहीं चलता जिसको वैसा रुचि कर लगे वैसा करे वो लंबी यात्रा है ध्यान रखना सौ ज्ञानी चलते हैं एकाश सफल होता है सौ भक्त चले नन्यानबे सफल हो जाते जितने भक्तों ने परमात्मा को जाना है उतने ध्यानियों ने नहीं जाना क्योंकि ध्यानी बिल्कुल अकेला है उसे कोई सहारा नहीं वो खुद ही खोजता फिर रहा है भक्त को सहारा है भक्त को आश्वासन है भक्त किसी की शरण गया है भक्त को अस्तित्व पर भरोसा है भक्त कहता है कि हम इस अस्तित्व के अंग हैं, तो अस्तित्व हमारी परवाह करता है हम पुकारेंगे तो अस्तित्व से कोई ऊर्जा उठेगी मार्गदर्शक बनेगी जे तुम राम बुलाए लो तो रज्जब मिलसी आए यथा पवन प्रसंग गुड़ी गगन को जाए देखा तुमने अदृश्य हवा के सहारे पतंग आकाश में उठ जाती हवा दिखाई नहीं पड़ती जथा पवन प्रसंग गुड़ी गगन को है पतंग आकाश में उठ जाती अद्रश्य हवा के सहारे मैंने कहा यह सूत्र बड़ा कीमती उसकी अनुकंपा अदृश्य है जैसे हवा भक्त बड़े आकाशों की यात्रा कर लेता है जथा पवन पर प्रसंगते बस उसके अनुकंपा का सहारा मिल जाता है उसे हाथ दिखाई नहीं पड़ते मगर भक्त के हाथ में आ जाते किसी और को दिखाई नहीं पड़ते मगर भक्त को इस पर अनुभव होने लगता है जो पतंग चढ़ाता है उसकी डोर पर हवा का बल मालूम होने लगता है। उसकी उंगुलियों पर हवा का बल मालूम होने लगता है किसी और को हवा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिसने पतंग चढ़ाई है उसको पता होता है हवा में कितना बल है ठीक वैसा ही भक्त को परमात्मा का बल अनुभव होना शुरू हो जाता है किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता किसी दूसरे को भक्त दिखाना भी चाहे तो दिखा नहीं सकता लेकिन भक्त अनुभव होने लगता है उसके हाथ में मेरे हाथ पड़ गए सब ठीक होने लगता है कदम ठीक पर राहत होने लगता है ठीक रास्ते पर उसके हाथ में मेरे हाथ हो गए और भक्त को उसके हाथ का स्पर्श होता है ख्याल रखना भक्त को अंतस में पूरी प्रती होने लगती साफ होने लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं कोई सदा सां ऐसा हुआ मोहम्मद के पीछे उनके दुश्मन पड़े थे एक पहाड़ पर भागते हुए एक गुफा में मोहम्मद छिप गए उनके साथ उनका एक दार्शनिक शिष्य बड़ा विचारक पंडित है थे। दोनों ही गुफा में छिपे बैठे दुश्मनों की घोड़ों की टाप पास आने लगी घबराहट बढ़ती जाती और मोहम्मद निश्चिंत बैठे वो जो दार्शनिक वो बड़ा परेशान हो रहा पसीना पसीना हो रहा है सर्दी है ठंडी है गुफा बहुत शीतल है मगर उसको पसीना बह रहा है वो मोहम्मद से पूछता है हजरत आप बड़े शांत बैठे घोड़ों की ताप सुनाई नहीं पड़ती मौत ज्यादा दूर नहीं है यह वक्त शांत बैठने का नहीं हम दो हैं और दुश्मन कम से कम हजार है बचना संभव नहीं मोहम्मद ने कहा दो हम तीन हैं उस दार्शनिक ने चारों तरफ गुफा में देखा कि कोई और अंधेरे में तो नहीं छिपा बैठा वहां कोई भी नहीं उसने कहा आप क्या कह रहे हैं कोई नहीं है यहां मोहम्मद ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा और मैं दिखाना चाहूं तो दिखा भी ना सकूंगा इसलिए मैं निश्चिंत हूं और तुम निश्चिंत नहीं परमात्मा हमारे होने न होने का कोई मूल्य नहीं उसके होने का मूल्य हजार नहीं दस हजार दुश्मन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र साथ है और उसकी अकेली मित्रता काम आती बाकी कोई चीज काम नहीं आती मगर दार्शनिक को इससे आश्वासन नहीं आया तुमको भी नहीं आता ये कवियों की बातें ठीक जब कविता करते हो लेकिन यहां खतरा है जिंदगी को यहां कहा कविता काम आएगी यहां तलवारें चाहिए यहां कविताओं से लड़ाई नहीं हो सकती और तापे बढ़ती जाती आवाज करीब आती जाती ज्यादा देर नहीं भागने का कोई उपाय भी नहीं है क्योंकि आगे रास्ता समाप्त हो गया है भयंकर खड्ड ये ये गुफा आखिरी और दुश्मन को भी ये गुफा दिखाई पड़ जाएगी क्योंकि दुश्मन भी यहीं आके रुकने वाला है इसी द्वार पर क्योंकि इसके आगे खड्डे आगे दुश्मन भी जा नहीं सकता और ये बात असंभव है कि दुश्मन को यह गुफा दिखाई न पड़े लेकिन थोड़ी देर में दिखाई पड़ा कि आवाज धीमी होने लगी घोड़े के टापो की दुश्मन किसी और रास्ते पर मुड़ गया गुफा तक पहुंचा ही नहीं और मोहम्मद हंसने लगे और का देखा तीसरे को देखा हवा की तरह है लेकिन भक्त को अनुभव होने लगता है अनुभव करने की क्षमता आ जाए वह क्षमता रोरो के कमाई जाती वह क्षमता विरह से कमाई जाती जे तुम राम बुला लो तो रज्जब मिलती आये जथा पवन प्रसंग गुड़ी गगन को जाए मैं तो कुछ भी नहीं हूं पतंग हूं कागज की पतंग लेकिन पतंग भी आकाश में उठ जाती है हवा के सहारे तुम्हारा सहारा मिले तो मैं भी क्या न कर दिखाऊं फिर मोक्ष भी दूर नहीं है फिर बैकुंठ मेरे हाथ में तुम्हारा सहारा चाहिए तुम्हारे बिना तो दुख ही दुख है तुम्हारा सहारा होते ही सब रूपांतरित हो जाता है। इस जगत में एक ही क्रांति और वह क्रांति है कि तुम अनुभव कर लो कि तुम अकेले नहीं हो परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चिंताएं क्या है मोहम्मद निश्चिंत क्यों थे साथी था दूसरा वह चिंतित क्यों था दोनों की परिस्थिति एक थी वो साथी भी कह सकता था कि पहले परिस्थिति बदलो फिर निश्चिंत बैठना एक इस तीसरे की बात कर रहे हो दुश्मन सामने है अभी मुसीबत आ रही पहले इसका कुछ इलाज निकालो ये बातें काम नहीं आएंगी लेकिन दोनों की मनोदशा अलग है दोनों की भावदशा अलग है परिस्थिति तो एक कि दुश्मन आ रहा है मौस सामने खड़ी खतरा भाव दशा में भेद है एक पतंग जमीन पर पड़ी है क्योंकि उसे हवा का सहारा नहीं है और एक पतंग आकाश में चढ़ गई क्योंकि उसे हवा का सहारा है दोनों पतंग है। भक्त की पतंग ना तुम्हारी पतंग में जरा फर्क नहीं सिर्फ भक्त की पतंग को उसकी अदृश्य शक्ति का सहारा है उस सहारे को पाने की तलाश करो वही प्रार्थना है उस सहारे को पाने की तलाश प्रार्थना है उसे पुकारो रो उसके लिए उसकी प्रतीक्षा करो उफक के उस पार जिंदगी के उदास लम्हे गुजार आऊ अगर मेरा साथ दे सको तुम तो मौत को भी पुकार आऊं कुछ इस तरह जी रहा हूं जैसे उठाए फिरता हूं लाश अपनी जो तुम जरा भी दे दो सहारा तो बारे हस्ती उठा रहा हूं बदल गए जिंदगी के महवर्ष तबाफ दे हरम कहां का तुम्हारी महफिल अगर हो बाकी तो मैं भी परवाना बा रहा हूं बस तुम्हारा पता चल जाए तो आ जाऊं परवाने की तरह तुम्हारी ज्योति दिखाई पड़ जाए तो आ जाऊं परवाने की तरह फिर कौन फिक्र करता है मंदिर मस्जिद की बदल गए जिंदगी के महवर फिर तो जिंदगी का दृष्टिकोण बदल जाता है तवाफे हरम दे का आप का मंदिर कहा का मस्जिद कहा की परिक्रमा का काशी कहां का काबा बदल गए जिंदगी के तवाफे तवाफ हरम कहां का तुम्हारी महफिल अगर हो बाकी तो मैं भी परवाना वारा हूं बस तुम्हारी ज्योति की जरा सी झलक मिल जाए तो परवाने की तरह आ जाऊं वह झलक कैसे मिले किसको मिलती जो भी पुकारता हो उसको मिलती तुम्हें तो नहीं मिली तो तुमने पुकारा नहीं और कभी पुकारा भी तो अधूरे दिल से पुकारा और कभी पुकारा भी तो अनास्था से पुकारा जानते हुए पुकारा कि कौन है उत्तर देने वाला आकाश खाली पुकारा भी तो पुकारा नहीं पुकार तो आस्थापूर्ण हो तभी सच होती पुकार तो समग्र हो तुम्हारा पूरा हृदय पुकार में डूब जाए और पुकार बन जाए तो पुकार सार्थक होती रज कहते हैं भला बुरा जैसा किया तैसा निपज्या जीव यह तुम्हारा तुमको मिलया तुम क्यों मिले न पियू वो कहते हैं कि माना कि मैं कोई ऐसा योग्य नहीं हूं कि तुम मेरी सुनो कि तुम मेरी गुनो कि तुम मेरी तलाश करते हुए आओ ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है मेरी कोई पात्रता का दावा नहीं है यह भी भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञानी पात्रता का दावा करता है भक्त अपनी अपात्रता की घोषणा करता है भक्त कहता है मुझसे ज्यादा अपात्र और कौन होगा मुझसे बुरा कोई भी नहीं भक्त कहता है जो मैं खोजने गया तो मुझसे बुरा कोई और पाया नहीं भला बुरा जैसा किया तैसा निपज्या जीव जो मैंने भला बुरा किया है वैसा मैं हूं मगर भला हूं कि बुरा हूं तुम्हारा हूं इस सत्य से कोई इंकार नहीं किया जा सकता ये भक्त का दावा है भक्त अपनी पात्रता का दावा नहीं करता है भक्त तो इतना ही दावा करता है कि मैं तुम्हारा हूं चाहे बुरा हूं चाहे बला हूं सुंदर हूं असुंदर साधु हूं असाधु हूं यह गौण बातें मगर एक बुनियादी बात की घोषणा भक्त जरूर करता है वो कहता है कुछ भी हूं जैसा भी हूं तुम्हारा इससे इंकार नहीं कर सकोगे इससे इंकार करने का कोई कारण भी नहीं है जो मैंने किया था बुरा तो मैं बुरा हो गया हूं और भला किया था तो भला हो गया हूं वो मेरा कृत्य है मेरे कृत्य की पूरी ज़िम्मेदारी मुझ पर है लेकिन मैं तुम्हारा मेरे कृत्य के पहले हूं मेरा कृत्य जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं तुम्हारा था और जब मेरे सारे कृत्य समाप्त हो जाएंगे तब भी मैं तुम्हारा होगा तो कृत्यों के कारण अर्चन मत डालना ज्ञानी ज्ञानी कर्मवादी होता।, होता है उसका आग्रह होता है आदमी के कर्म के अनुसार सब होगा उसके सोचने का ढंग तार्किक है कहता जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे भक्त का बड़ा अनूठा दृष्टिकोण है भक्त कहता है कर्म जैसा मैं करूंगा वैसा ना हो गया ठीक इससे कोई ऐतराज नहीं लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारा हूं ये बात फिर भी वैसी के वैसी बनी रहती अच्छा बेटा और बुरा बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों बेटे तो होते ही जीसस ने तो यहां तक कहा है और जीसस भक्ति के मार्ग पर अनूठे प्रकाश स्तंभ है जीसस ने तो यहां तक कहा है कि अक्सर यह हो जाता है तुम भी जीवन अनुभव करोगे जीसस की बात की और जीसस की बात की सच्चाई का अक्सर यह हो जाता है कि बाप अपने बिगड़े बेटे के संबंध में ज्यादा सोचता जो ठीक ही ठीक है उसके संबंध में सोचने की जरूरत भी क्या है मां अपने बिगड़े बेटे के संबंध में ज्यादा चिंतातुर तुर होती साधु तो बुलाया जा सकता है, लेकिन असाधु को कैसे बुलाओगे? स्वस्थ तो बुलाया जा सकता है लेकिन अस्वस्थ को कैसे भुलाओगे जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जैसे कोई गड़रिया सांझ को अपनी भेड़ों को लेकर लौटता है गिनती करता पाता है कि एक भेड़ कहीं रास्ते में खो गई तो निन्यानवे भेड़ों को अंधेरे जंगल में खतरे में छोड़कर क्योंकि भेड़िए भी है चीते भी हैं सिंह भी हैं खतरा है लेकिन निन्यानबे भेड़ों को अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है जो भटक गई जो कहीं दूर कहीं अंधेरे में खो गई और इतना ही नहीं जीसस ने यह भी कहा है कि जब वो उस भेड़ को खोज लेता है तो उसे कंधे पर रख के लौटता है जीसस ने ठीक कही बात भक्ति का यह अनुभव है जीसस की और एक प्रसिद्ध कहानी एक बाप के दो बेटे थे बड़ा तो बड़ा योग्य था कुशल था साधु चरित्र था आचरणवान था पिता का बड़ा आदर करता था छोटा एकदम लंपट था जुआणी था शराबी था पिता के प्रति कोई आदर का भाव भी नहीं था सुनता भी नहीं था किसी की मानता भी नहीं था बगावती था उपद्रवी भी, भी था अंतर एक दिन छोटे बेटे ने कहा कि हमें अलग अलग कर दे क्योंकि मैं ये बकवास रोज नहीं सुनना चाहता कि तुम क्या करो और क्या ना करो मुझे जो करना है वही मैं करूंगा मुझे जो होना है वही मैं होगा हमारा बंटवारा कर बाप ने भी सोचा कि झगड़ा होगा मेरे जाने के बाद इन दोनों बेटों में बहुत उपद्रव मचेगा क्योंकि दोनों बिल्कुल दो अलग दिशाओं की तरफ यात्रा कर रहे हैं उसने बंटवारा कर दिया छोटा बेटा तो धन लेकर शहर चला गया क्योंकि धन गांव में अगर हो भी तो क्या करो छोटे मोटे गांव में धन का करोगे क्या गांव का धनी और गांव के गरीब में कोई बहुत फर्क नहीं होता हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां उपाय नहीं है धन का फर्क तो शहर में होता है जहां उपाय जैसे उसे धन हाथ लगा वो तो शहर की तरफ चला गया दस साल फिर लौटे ही नहीं खबरें आती रहीं कि सब बर्बाद कर दिया उसने जुए में शराब में वैशालयों में फिर खबरें आने लगी कि अब तो वो भीख मांगने लगा फिर खबरें आने लगी कब तो रुग्ण हो गया है देह जर्जर हो गई अब मरा तब मरा की हालत है बाप बड़ा चिंतित थे, रात उसे नींद नहीं आती सोचता ही रहता एक दिन खबर आई कि बेटा वापस आ रहा है बेटा ने सोचा एक दिन ढीक मांगने खड़ा था एक द्वार पर और इंकार कर दिया गया बड़ा महल था महल देख के उसे अपने घर की याद आई उसके पास भी बड़ा महल था ऐसे ही नौकर चाकर उसके पास भी थे और आज ये दशा हो गई उसकी कि भीख मांगने खड़ा है और नौकर चाकर भगा दिए उसने सोचा लौट जाऊ क्षमा मांग लूंगा और पिता से कहूंगा तुम्हारा बेटा होने के तो मैं योग्य नहीं इसलिए बेटी की तरह वापिस नहीं आया एक नौकर की तरह मुझे भी रख लो इतने नौकर तुम्हारे घर में एक मैं भी नौकर की तरह पड़ा रहूंगा ऐसा सोच घर की तरफ वापस चला बाप को पता चला तो बाप ने बड़े सुस्वादु भोजन बनवाए और सारे गांव को भोज पर आमंत्रित किया बेटा वापस लौट रहा है बैंड बाजी बज बजवाए संगीत का आयोजन किया जो भी श्रेष्ठतम संभव हो सकता था गांव में दिए जलवा दिए फूलों से द्वार सजाया। बड़ा बेटा तो खेत पर काम करने गया वो जब सांझ को लौट रहा था उसे गांव में बड़ा शोरगुल और उत्साह हो गई इस बूढ़े का पैर दबाते दबाते इसके ही सेवा में रत रहे तुम्हारा कभी स्वागत नहीं किया गया न बंधनवार बांधे गए न बाजे बजे न तुम्हारे लिए भोजन बनाए गए न तुम्हारे लिए दिए गए आज सुपुत्र घर आ रहा है तुम्हारे छोटे भाई वापस लौट रहे राजकुमार वापस लौट रहे हैं। सब बर्बाद करके और यह अन्याय ये उसके स्वागत में इंतजाम किया जा रहा है बड़े भाई को भी चोट लगी बात की गणित की थी कि यह अन्याय गुस्से में आया घर बाप से जाके कहा कि मैं कभी आपसे मुंह उठा के नहीं बोला लेकिन आज सीमा के बाहर बात हो गई आज मुझे कहना ही होगा आज मेरी शिकायत सुननी ही होगी ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है बाप ने कहा तू ना हक गरम हो रहा है तू तो मेरा है तू तो मेरे साथ एक है तेरी मैंने कभी चिंता नहीं की चिंता का कोई कारण तूने नहीं दिया इसलिए तेरा कभी स्वागत भी नहीं किया स्वागत की कोई जरूरत ना थी तेरा तो स्वागत है ही लेकिन जो भटक गया था वो वापस लौट रहा तू अन्याय मत समझ जो भटक गया था उसकी वापस लौटना स्वागत का योग है वो इस घर में ऐसा आए भिकमंगे की तरह तो शुभ न होगा अपना सारा मान अपनी सारी मर्यादा खोकर लौट रहा उसे मान वापस देना मर्यादा वापस देना उसका सम्मान उसे वापस देना उसका आत्म गौरव उसे वापस देना नहीं था वो इस घर में गौरवहीन होके आएगा सब बर्बाद करके आ रहा मुझे मालूम उचित तू जो कहता है वही था गांव भी यही कह रहा है कि उचित यही था कि उसके साथ ये सब व्यवहार न किया जाए लेकिन मैं कुछ और देखता हूँ सदव्यवहार उसकी आत्म प्रतिष्ठा बन जाएगा वो फिर अपने गौरव को पालेगा वो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और एक बात का उसे भरोसा आ जाएगा कि बुरे हो कि भले इस सब बाप को फर्क नहीं पड़ता प्रेम बुरे और भले का फर्क नहीं करता प्रेम बेसर थी जीसे इस कहानी को याद रखना भला बुरा जैसा किया तैसा निपज्या जीव यह तुम तुमको मिलया तुम क्यों मिले न पीव शिकायत करते हैं हैं वो कहते हैं, मैं भला बुरा लेकिन तुम्हारा और मैं तुम्हें पुकारता चला जाता और मैंने तुम्हें अपना मान लिया तुम मुझे कब अपना मानोगे तुम क्यों मिले न पी क्या तुम मुझे कब मिलोगे और ये मैं दावा नहीं करता कि मैं योग्यू फर्क समझ लेना आग्रह यह नहीं है कि मैं पात्र हूं योग्य हूं मुझे मिलो आग्रह यह है कि तुम रहमान हो रहीम हो अनुकंपा वाले हो तुम्हारी अनुकंपा को क्या हुआ मैं तो भला बुरा जैसा हूं ठीक फिर भी तुम्हें याद करता हूं तुमने मुझे क्यों याद नहीं किया तुम मुझे क्यों नहीं पुकारे मैं तो तुम्हें पुकार रहा हूं ये ऑट तुम्हारे नाम लेने के योग्य नहीं फिर भी तुम्हें पुकार रहा हूं तुमने मुझे क्यों ना पुकारा तुम क्यों मिले न पीओ तुम एक तरफ एक बार मेरी तरफ देख दो तो, तो फूल ही फूल खिल जाए मरुस्थल उद्धान हो जाए नहीं जागी तो इससे मेरी किस्मत ही नहीं जागी यह दुनिया अहले गम पर तो हमेशा मुस्कुराती है हम अपने आप पर भी बेतकल्लफ मुस्कुराए कई गुंचे चटक उठे कई कलिया महक उठी गुलिस्ता मुस्कुराया है वे जब भी मुस्कुराए तुम जरा सा मुस्कुरा दो तुम्हारे ओठ जरा मुझे हंसते हुए दिखाई पड़ जाए तुम्हारी आंख मुझे देख रही ये मेरे अनुभव में आ जाए तुमने मेरी तरफ देखा तुमने मेरी तरफ आंख उठाई बस काफी है और कुछ ज्यादा की मांग नहीं है जे तुम राम बुला लो तो रज्जब मिलसी आए जथा पवन प्रसंग गुड़ी गगन को जाए और मुझे कुछ पता नहीं अपने घर का पता नहीं तुम्हारे घर का तो कहां से पता हो कुछ बता तू ही नशे मन का पता मैं तो ये बाद सवा भूल गया हे सुबह की हवा मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरा घर कहां मैं तो ऐसा खो गया हूं संसार में तू ही बता कुछ बता तू ही नशे मन का पता ऐसा भक्त रोता पुकारता, ऐसा भक्त बातें करता प्रश्न उठाता जवाब भी देता भक्ति का मार्ग बड़े अंतरंग वार्तालाप का मार्ग है शुरू शुरू में तो भक्त को दोनों काम करने पड़ते हैं अपनी तरफ से भी बोलना पड़ता भगवान की तरफ से भी बोलना पड़ता लेकिन जल्दी वह घटना घटती एक दिन इस स्पष्ट अनुभव में आ जाता है कि अब मैं भगवान की तरफ से नहीं बोल रहा भगवान ही बोल रहा वह तो स्वाद का भेद है समझाया नहीं जा सकता लेकिन इतना साफ भेद हो जाता है कि अब मेरा ही हाथ मेरे हाथ में नहीं कोई दूसरा हाथ मेरे हाथ में क्योंकि ऐसी ऊर्जा की तरंग पूरे जीवन में फैल जाती सब तरफ सुगंधित फूल खिल जाते उनकी आंखों को दिए थे जो मेरी आंखों ने किससे पूछू कि वह पैगाम कहां तक पहुंचे भक्त किसी से पूछ भी नहीं सकता कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो कहीं पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही कहीं ये मैं मन का ही खेल तो नहीं कर रहा हूं भक्त को ये सवाल बार बार उठता है मुझे लोग पूछते कि कहीं ये हमारे मन का ही खेल तो नहीं है शुरू में मन का ही खेल लेकिन अगर तुम खेलते ही चले गए अगर तुम इस खेल में रचते पचते ही चले गए तो एक दिन तुम अचानक पाओगे की खेल असलियत बन गया एक दिन तुम अचानक पाओगे कि अब तुम्हारी आवाज इस तरफ उस तरफ कोई दूसरी आवाज उठी और वो आवाज इतनी भिन्न तुम्हारी आवाज से कि तुम पहचान ही लोगे कोई चिंता नहीं आएगी कोई विचार खड़ा नहीं होगा कोई संदेह खड़ा नहीं होगा निसंदिग्ध पहचान लोगे कि वो आवाज कोई और है क्योंकि उस आवाज के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाएगी जहां कांटे थे वहां फूल हो जाएंगे फिर कैसे न पहचानोगे और जहां अंधेरा था वहां दिए जल जाएंगे फिर कैसे ना पहचानोगे और जहां मृत्यु खड़ी थी वहां अमृत की घटा गिर जाएगी फिर कैसे ना पहचानोगे ओंकार कैसे न पहचानोगे जरूर पहचान लोगे तुम्हारे सिर में दर्द होता है तब तुम पहचान लेते ना कि सिर में दर्द है और जब दर्द चला जाता पहचान लेते ना कि सिर से, से दर्द चला गया हालांकि अगर कोई तुमसे पूछे कैसे पहचानते हो क्या प्रमाण है कि सच में सिर से दर्द चला गया तो तुम कोई प्रमाण ना दे सकोगे न तो सिर्फ दर्द है ये प्रमाण दे सकोगे मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में एक मुसलमान शिक्षक थे बड़े सख्त कुछ भी हो जाए वो छुट्टी ना दे और जब वो कक्षा शुरू करें तो पहली बात ये बता दें कि देखो सिर दर्द पेट दर्द इस तरह के दर्द तो बता नहीं मत हा बुखार चढ़ा हो तो बता सकते हो क्योंकि जो दर्द तुम दिखा नहीं सकते वो मैं मानते ही नहीं कि सिर दर्द हो रहा है उसका क्या प्रमाण कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि तुम्हें सिर्फ जाके बाहर गुल्ली डंडा खेलना है कि पेट दर्द हो रहा है ये मैं मानता ही नहीं इस तरह के दर्द में मानता ही नहीं कुछ मित्रों ने मिलके गांव में एक वैद्य थे उनसे जाके प्रार्थना की कि कुछ ऐसी दवा दे दो जब हम इन बड़े मियाँ के भोजन में मिला दे एक दफ़े इनके पेट में दर्द हो जाए पहले तो वो कुछ जरा हैरान हुए बैद फिर उनको भी बात ज़ची, तो जब मैंने उनसे कहा कि आप सुनो तो ये कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता कुछ ऐसी दवा दे दो उनसे दवा ले ली और उनका एक रसोइया था शादी उन्होंने की नहीं थी तो वो ही, उसको थोड़ी रिस्वत खिलाई वो भी प्रसन्न हुआ उसने वो गोली उनके भोजन में मिला थी जब वो दूसरे दिन स्कूल आए और बीच पढ़ाई में जब उनको जोर का दर्द उठा तो बिल्कुल गोल होने लगी तो मैंने उनसे पूछा आप ये क्या कर रहे हैं बोले पेट में दर्द मैंने कहा मानते नहीं कोई नहीं मानता पेट का दर्द प्रमाण तब उनको समझ में आया कि उनके साथ कुछ षड़यंत्र किया गया है उन्होंने कहा मुझे शक तो हो रहा था क्योंकि मुझे कभी पेट दर्द होता नहीं मगर तुमने ठीक किया क्योंकि मैंने जिंदगी में पेट दर्द जाना ही नहीं तो मैं मानता भी नहीं था अब मैंने कहा सिर दर्द के बाबत आपका क्या ख्याल है कुछ उपाय करने पड़ेंगे ये चीजें भी होती हैं बुखार ही एक बीमारी नहीं उस दिन सुनो उन्होंने कहना बंद कर दिया कि पेट दर्द सिर दर्द मैं नहीं मानता जब हो जाए तो ही अनुभव और अनुभव हो तो ही प्रमाण अनुभव के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं तुम्हें जब होगी यह घटना कि उसका हाथ तुम्हारे हाथ में पड़ेगा तत् तुम जान लोगे स्वयं सिद्ध है ये अनुभूति लेकिन जब तक ये ना हो तब तक भक्त को प्रार्थना का रंग अपने मन पर फैलाना पड़ता है हम क्या करते हैं अस्कों से तवाजा क्या क्या जब ख्यालों में वो आ जाते हैं महमा की तरह तब तब तुम आंसुओं से उनका स्वागत करते रहो प्रेम के स्वर जगाते रहो और ये चिंता ही मत करना कि ये मन का खेल शुरू में तो ये मन का खेल होगा ही क्योंकि मन में हम खड़े तो पहले कदम तो हमारे मन के ही ऊपर पड़ेंगे धीरे दीर धीरे चलते चलते मन के पार जाना होगा मन से ही मन के पार जाना है मन का ही सीढ़ी की तरह उपयोग कर लेना है मन का सोपान बनाना है जैसे छाया छायाकूप की बाहर निकसनाई जन रज्जब यू राखिए मन मनसा हरिमाई रज्जब कहते हैं हरि को ऐसा बसा लो अपने भीतर जैसे गहरे कुएं की छाया देखी बाहर नहीं निकलती जैसे छाया कुप की बाहर भरी दोपहरी आग पड़ रही कभी गहरे कुएं में गए हो वहां बड़ी घनी छाया है शीतल मगर उस छाया को उस शीतलता को तुम कुएं के बाहर न ला सकोगे वैज्ञानिक तो कहते हैं अगर कुआ काफी गहरा हो समझो 200 फीट गहरा हो तो तुम दिन में भी आकाश के तारे देख सकते हो अगर तुम गहरे कुएं में चले जाओ 200 फीट गहरे तो 200 फीट की छाया तुम्हारी आंख पर पड़ जाएगी और तुम्हें आकाश में तारे दिखाई पड़ जाएंगे तारे तो हैं ही सूरज की रोशनी में तब गए सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ते तारे कहीं जाते नहीं रात आ जाते हैं, दिन चले जाते जहां के तहा सूरज की रोशनी में उनकी रोशनी लीन हो जाती अगर तुम गहरे कुएं में उतर जाओ तुम्हारी आंख और तारों के बीच में थोड़ी छाया का विस्तार हो जाए तो दिन में भी तारे दिखाई पड़ जाते जैसे छाया कुब की बाहर निकसेनाई जन रज्जब यु राखिए मन मनसा सा हरीमाही वैसे हरी में मन को लगाए रखो और वैसे हरी को मन में बसाए रखो जैसे छाया कूप की अपनी गहरी से गहरी अंतरंग दशा न हरि को पुकारते रहो अपने रोए रोए में बस जाने दो अपनी धड़कन धड़कन में समा जाने दो जितनी गहराई तक ले जा सको अपने भीतर ले जाओ हरि के स्मरण को गहरे से गहरे उतारते जाओ यही भजन की प्रक्रिया है भजन की प्रक्रिया के चार तल हैं चार गहराइया है। एक जब तुम ओ से भगवान का नाम लेते हो जब तुम ओठ से पुकारते हो राम राम दूसरा तल जब तुम ओंठ से नहीं पुकारते सिर्फ कंठ में ही गुनगुनाते हो राम राम राम ओठ बंद कंठ में ही आवाज चल रही तीसरा तल जब तुम कंठ पर भी नहीं लाते सिर्फ चित्त में ही विचार चलता है राम राम कंठ भी कपता नहीं और चौथा जब चित भी नहीं कपता सिर्फ भाव में ही राम की दशा होती न राम शब्द होता है न वाणी होती है न स्वर होता सिर्फ भाव होता है एक गहन भाव उस चौथी दशा में तुम कुएं की आखिरी गहराई में पहुंच गए जैसे छाया कूप की वहां जब राम उतर जाता है फिर तुमसों से कोई छीन नहीं सकता जब तक वहां नहीं उतर गया है तब तक तो मन का ही संबंध रहेगा वहां उतरते ही मन के बाहर का संबंध हो जाता मनातीत संबंध हो जाता उस जाप को ही अजपा कहा है जाप तो गया लेकिन स्मरण है अब बोल नहीं उठते लेकिन भाव है सांध सबूरी स्वान की लीजे करी सुविवेक बेघर बैचा एक के तू घर घर फिरे अनेक रज्जब कहते हैं साध सबूरी स्वान की सीखना चाहो तो किसी से भी सीख लो कुत्ते से भी सीख लो देखा कुत्ता एक ही घर एक को मालिक बना लेता है साध सबूरी स्वान की वैसा ही संतोष चाहिए एक को ही चुन लिया एक यानी परमात्मा क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो और सब अनेक हैं। यहाँ पुरुष बहुत हैं, यहाँ स्त्री बहुत हैं, यहाँ पद बहुत हैं, प्रतिष्ठाएं बहुत हैं, यहाँ एक तो सिर्फ परमात्मा है हालांकि आदमी इतना मूर है कि उसने परमात्मा को भी बहुत ढंग रखे वो हर चीज को अनेक बनाने में कुशल हो गया वो परमात्मा तक को अनेक कर लिया वो कहता मस्जिद का परमात्मा अलग और मंदिर का अलग तभी तो मस्जिद वाला मंदिर को जला देता मंदिर वाला मस्जिद को जला देता ये भी हद हो गई बात परमात्मा तो एक है इस जगत में और सब चीजें अनेक है रजत कहते हैं, कुत्ता भी एक मालिक चुन लेता है तो फिर संतोष से उसके द्वार पर बैठा रहता तो तो है तो एक को पकड़ लो जन्मों जन्मों से अनेक के पीछे चल रहे हो वे घर व्याख्या एक के तू घर घर फिरे अनेक कितने लोगों के साथ तुमने संबंध जोड़े कितनी पत्नियां कितने पति कितने बेटे कितनी बेटियां अगर तुम्हें सारे जन्मों का एहसान मिले तो तुम घबरा जाओ आंकड़े संभालने मुश्किल हो जाए कितने तुमने संबंध बनाए और संबंध बना ही नहीं तुम संबंध बनाते चले गए और संबंध बिखरते चले गए तुमने कितनों को बेटा बनाया कितनों को पिता बनाया कितनी को मां बनाया पत्नी पति मित्र सब संबंध बने और जैसे पानी पर खींची लकीरें मिट जाती हैं ऐसे मिट गए कितने लोगों के साथ तुमने हाथ जोड़े झोली फैलाई कितनों के आगे तुमने भीख मांगी और क्या मिला क्या पाया यहां तुम मांग क्या रहे हो हर एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम मांग रहा है और प्रेम केवल परमात्मा से मिलता है प्रेम एक से मिलता है अनेक से नहीं प्रेम एक के आसपास पैदा होने वाले संगीत का नाम है अनेक के आसपास तो झगड़ा है झंझट क्रोध है घृणा है ईर्षा है, है प्रेम नहीं तुम क्या मांग रहे हो एक दूसरे से तुम मांग रहे हो पति पत्नी से मांग रहा है मुझे भर दो मैं खाली पत्नी पति से मांग रही कि मुझे भर दो मैं खाली मगर कोई किसी को भर नहीं सकता सिवाय परमात्मा की उसके अतिरिक्त और कोई भराव नहीं तुम खाली ही रहोगे तुम मांगते रहो हाथ जोड़ते रहो घुटने टेके रहो और इसलिए तो कलह पैदा होती तुम मांगते हो और मिलता नहीं तो तुम सोचते शायद दूसरा कृपण है दे नहीं रहा सभी प्रेमियों के बीच एक कलह चलती रहती पति सोचता पत्नी जितना प्रेम देना चाहिए उतना नहीं देती मेरी जरूरत का अनुकूल प्रेम नहीं मिल रहा है पत्नी सोचती मेरी जरूरत का अनुकूल प्रेम नहीं मिल रहा है दोनों ये सोचते हैं दूसरा धोखा दे रहा है कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है जरा सोचो तो दूसरे के पास होता तो तुमसे मांगता ये बड़े मजे की बात मैंने सुना एक गांव में जो दोस्त जो दो जोशी रहते थे वो सुबह सुबह अपने घर से निकलते पड़ोस में ही रहते थे एक दूसरे के सामने हाथ कर देते जरा देखना भाई आज कुछ धंडा ठीक चलेगा कि अब जब तुम खुद ही दूसरे से पूछ रहे हो अपना हाथ दिखा रहे हो दूसरा तुमको दिखा रहा है कि जरा तू भाई मेरा देख क्या धंधा चलेगा कि नहीं एक जोशी को जयपुर में मेरे पास लाया गया उनकी फीस एक हजार एक रुपया है उन्होंने मुझसे कहा कि फीस एक हजार एक रुपया है मेरी मैंने कहा बिल्कुल ठीक हाथ देखा बड़े प्रसन्न थे उनको मुश्किल से मिलता है कोई एक हजार एक रूपया देने वाला जब हाथ देख दाख के वो सब बातें बता चुके तो मैंने कहा ठीक उन्होंने कहा तुम्हे क्या खाक पता चलेगा तुम मेरा भविष्य बता रहे अपना भविष्य तुम्हें पता नहीं इतने निकट का भविष्य पता नहीं की अभी पांच मिनट के बाद ये आदमी एक पैसा देने वाला नहीं तुम अपना हाथ घर से देख के चला करे दो जोश से एक दूसरे को हाथ दिखाएं या दो भिक मंगे एक दूसरे के सामने झोली फैलाएं मिलेगा क्या तुम दूसरे से मांग रहे हो प्रेम वह तुमसे मांग रहा है प्रेम तुम पर तो होता तो तुम मांगते क्यों उस पर होता तो वह मांगता क्यों और फिर नाराज हो रहे हो फिर क्रोध हो रहा है फिर एक दूसरे पर लांछना लगा रहे हो कि धोखा दिया गया कि मेरे साथ जैसा होना था वैसा नहीं हुआ अन्याय हुआ कोई अन्याय नहीं कर रहा यहाँ सबे हैं यहाँ सब खाली हैं जो खाली है वो तुम्हें कैसे भरेगा भरे से मांगो और सिर्फ परमात्मा के यहाँ कोई भरा नहीं साध सबूरी स्वान की लीजे कर सुविवेक वे घर बैठा एक के तू घर घर फिर अनेक साबुन सुमरण जल सत्संग सकल सुकृत करी निर्मल अंग रज रज उतरे यही रूप आत्म अंबर होई अनुप्त साबुन सुमरण परमात्मा का स्मरण साबुन जैसा है सत्संग जल जैसा है इसमें तो बड़ी गहरी बात छिपी सत्संग पहले तो तुम्हारे भीतर जो बुरा है उससे तुम्हें छुड़ा देता है फिर तुम्हारे भीतर जो भला है उससे भी तुम्हें छुड़ा देता है। तुम्हारे भीतर जो रोग है उससे भी तुम्हें छुड़ा देता है। सत्संग और फिर जो औषधि दी थी छुड़ाने के लिए उससे भी छुड़ा देता है। इसलिए उसको जल कहा कपड़ा गंदा है साबुन घिसी तो साबुन कपड़े की गंदगी तो छुड़ा देगी लेकिन तब साबुन में फंस गए अब साबुन से भी छूटना होगा नहीं तो कपड़ा गंदा था कि नहीं बराबर हो गए अभी साबुन से छुटकारा चाहिए जल दोनों काम कर देता है पहले बीमारी से छुड़ा देता है फिर औषधि से छुड़ा देता है पहले संसार से छुड़ा देता है फिर मोक्ष की वासना से भी छुड़ा देता है पहले बुराई से फिर भलाई से पहले पाप से फिर पुण्य से और जब तुम दोनों से छूट गए तभी जानना कि छूटे नहीं तो एक से छूटे और दूसरे में फंस जाते पाप अगर लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है मगर जंजीर तो जंजीर है पाप अगर जेल की थर्ड क्लास की कोठरी है तो पुण्य फर्स्ट क्लास की होगी बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित रखी गई होगी मगर भेद नहीं है दोनों जेल के भीतर पाप में थोड़ी असुविधा ज्यादा है पुण्य में थोड़ी सुविधा ज्यादा है मगर दोनों जेल के भीतर है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पापी जल्दी जाग जाता है क्योंकि असुविधा जगाती पुण्यात्मा सोए ही रह जाता है क्योंकि सुविधा में नींद आती पापी कभी कभी क्षण में पहुंच गए परमात्मा तक पुण्यात्मा को बड़ी देर लगती है तुमने कोई ऐसी कहानी सुनी है पुण्यात्मा के संबंध में जैसी बाल्मीक के संबंध में सुनी या अंगुली माल के संबंध में सुनी अंगुली माल हत्यारा था और एक क्षण में बुद्ध की आंख से आंख मिली के मुक्त हो गया बाल्मीक लुटेरे थे हत्यारे थे चोर थे नारद से मिलन हो गया की बात हो गई फिर मरा मरा जब के बेपढ़े लिखे थे बाल्या उनका नाम था भील थे राम तो भूल ही गए मरा मरा जब के भी मुक्त हो गए ऐसा तुमने तो किसी पुण्यात्मा के संबंध में सुना जिसने धर्मशाला बनवाई हो मंदिर बनवाया हो प्याऊ खुलवाई हो अस्पताल बनवाया हो ऐसा तुमने तो कोई कहानी ऐसे आदमियों के संबंध में सुनी कि एक क्षण में मुक्त हो गए मैंने तो नहीं सुनी ऐसा होता ही नहीं क्योंकि पुण्य में आदमी सो जाता है पुण्य का मजा लेने लगता है अब धर्मशाला बनवा दी अब करना है, क्या है और्मशाला और? तो देखते नहीं उसने धर्मशाला बनवाई वो धर्मशाला बीच में खड़ी हो जाती बुद्ध धर्म चीन गया तो चीन के सम्राट ने उससे पहली बात यह कही कि मेरा पुण्य कितना है और मेरा परिणाम क्या होगा मैंने हजारों बुद्ध के मंदिर बनवाए मैंने बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई मैंने बहुत भिक्षुओं के लिए बिहार बनवाए एक लाख भिक्षु राजमहल से रोज भोजन पाते सारे चीन को मैंने बौद्ध धर्म में रूपांतरित कर दिया है मेरा पुण्य का फल क्या है बौद्ध धर्म खड़ा रहा कठोरता से देखा उसने वो की तरफ और कहा कुछ भी नहीं नरक जाओगे सम्राट वो तो चौंका क्योंकि इसके पहले जितने बौद्ध भिक्षु आए थे सब उसका गुणगान करते थे सब कहते थे कि धन्य भागी हो आपका महापुण्य साथ में स्वर्ग में आप जन्मोगे अपसराएं चमड़ ढमेंगी सोने का सिंहासन होगा और नालूम क्या क्या कहानियां करते होंगे ये बोध धर्म आया है बारस से ये कुछ अजीब सा आदमी मालूम होता है पुण्य का कोई फल नहीं उल्टा कहता नर्क जाओगे और बोध ने कहा जितने जल्दी इस पुण्य से छूट जाओ उतना अच्छा सदगुरु यही करता है सत्संग यही है सम्राट वो चूक गया वो तो नाराज हो गया पुण्यात्मा तो था पुण्यात्मा तो की तो अकड़ होती मुड़ा और राजमहल की तरफ चला गया उसने जाते वक्त बोध धर्म को नमस्कार भी नहीं किया बोध धर्म ने उसकी राजधानी छोड़ दी उसकी सीमा के बाहर निकल गया बुद्ध धर्म के शिष्यों ने कहा आप ये राजधानी क्यों छोड़ रहे उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा पुण्य का उपद्रव है मैं पहाड़ी पर रहूंगा और जब सम्राट वो मर रहा था तब उसे याद आई तब धीरे धीरे उसे अनुभव आया मरण सैया पर पड़े हुए कि अब मेरे पुण्य कुछ काम नहीं आ रहे तब उसे अपने भीतर की हालत दिखाई पड़नी शुरू की कि मेरे पुण्य मेरे अहंकार का ही श्रृंगार थे मैं अकड़ रहा था पुण्य कर करके अकड़ के कारण ही मैं बोधि धर्म से चूक गया मैं देख नहीं पाया कि आदमी कितना अद्भुत था क्योंकि अब खबरें आने लगी कि जो भी बोधि धर्म के पास पहुंच रहा है उसके जीवन में क्रांति घट रही अब तड़फा बोधि धर्म खुद ही आया था द्वार आए मेहमान को विदा कर दिया सच में ही मेहमान जैसा मेहमान आया था उसको विदा कर दिया उसका स्वागत ना कर पाया मैं बहुत कष्ट में सम्राट वो मरा मरते वक्त उसने खबर भेजी थी कि एक बार और आ जाओ लेकिन जब तक खबर पहुंची बुद्ध धर्म तो छोड़ चुका था भारत के लिए वापस लौटने की यात्रा पर निकल गया था लेकिन आश्चर्य की बात है कि बोध धर्म संदेश छोड़ गया था वो के लिए संदेश यही था कि अगर मरते वक्त तक भी तुम तो पुण्य से मुक्त हो जाओ तो पर्याप्त पुण्य का एक ही उपयोग है कि पाप से मुक्त करा दे लेकिन फिर पुण्य से कौन मुक्त कराएगा वही सत्संग में घटता है सदगुरु वही है जो पुण्य से भी मुक्त करा दे नहीं तो बीमारियां छूट जाती हैं लोग दवाइयों की बोतलें छाती से लगाए घूमने लगते सब पुण्य दवाइयों से ज्यादा नहीं है लोग विधियां पकड़ लेते फिर विधियां नहीं छोड़ते इसलिए वचन प्यारा है साबुन सुमिरण राम का स्मरण राम नाम का स्मरण राम जप ये तो साबुन है जल सत्संग इसका मतलब समझे इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मरण भी एक दिन जाना चाहिए सदगुरु के साथ में ये स्मरण भी चला जाएगा ये राम राम ही जबते रहे तो अटक जाओगे इससे यात्रा शुरू होती अंत नहीं होता अंत में तो अजपा काम आता है सब जाप से मुक्त हो जाना चाहिए साबुन मैल छोड़ा देगी जल मैल को भी छुड़ा देगा और साबुन को भी छुड़ा देगा सकल सुकृत कर निर्मल अंग सत्संग में नहाकर सर्वांग स्वच्छ हो जाता है रज जब रज उतरे यही रूप ऐसे ही मिट्टी उतरती ऐसी धूल धमास उतरती और अभी तो मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो अभी तो मिट्टी ही हो अभी तुमने देह को ही अपना सब कुछ मान रखा है सत्संगार्थ है जहां तुम्हें स्मरण आए कि तुम देह नहीं हो जहां ये मिट्टी से तुम्हारा छुटकारा हो ये मिट्टी तो यहीं की है और यहीं पड़ी रह जाएगी इस मिट्टी के भीतर कोई छिपा है कुछ अदृश्य उससे पहचान कर लो उससे संबंध जोड़ लो आत्म अंबर होय अनु सत्संग में ही आत्मा का वस्त्र स्वच्छ होकर दिखाई पड़ता है सारी मिट्टी छूट जाती है देह छूट जाती है देह की आसक्ति छूट जाती है देह से संबंध छूट जाता है असंग आत्मा का अनुभव होता है और जहां तुम्हें अपनी असंग चेतना का अनुभव हो जाए जहां तुम्हें ये याद आ जाए कि मैं चैतन्य हूं अमृत हूं सच्चिदानंद हूं वही मंदिर वही तीर्थ उससे अन्यथा तुमने जो मंदिर और तीर्थ बना रखे हैं सब उधार सब बासे हिंदू पावेगा वही वही मुसलमान इसलिए रज्जब कहते हैं इस अनुभूति का कोई संबंध हिंदू और मुसलमान से नहीं यह अनुभूति तो एक हिंदू पावेगा वही वही मुसलमान रज्जब किण का रहम का जिसको दे रहेमान जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाएगी वही पालेगा और कृपा उस पर हो जाएगी जो रोएगा और पुकारेगा सीख तेरे खुदा की रहमत को हर गुनहगार से मोहब्बत इस कदर मैं से मुझको प्यार नहीं जितनी मैं खुआ से मोहब्बत है दोस्त भी है अजीज दुश्मन भी गुम तो गुल खार से मोहब्बत है कांटों से भी प्रेम है उसे बुरों से भी प्रेम है उसे ये मत सोचना कि परमात्मा सिर्फ साधुओं के लिए यह मत सोचना कि परमात्मा सिर्फ सज्जनों के लिए परमात्मा सबके लिए ये मत सोचना कि हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए परमात्मा सबके लिए ये भी मत सोचना कि सिर्फ आदमियों के लिए पशु पक्षियों के लिए पौधों के लिए पहाड़ों के लिए परमात्मा सबके लिए जहां से भी पुकार उठती उसी तरफ उसकी ऊर्जा दौड़ जाती बुलाओ फर्श हृदय से बुलाओ भर्ष और तुम खाली ना रहोगे रजब हिंदू तुरक ताज रजब हिंदू तुरक ताज हार इसलिए हारज्जब कहते हैं छोड़ो हिंदू मुसलमान होना जिसने सबको रचा है उसकी याद करो जो सबका सृष्टा है उसे गुनगुनाओ पखा पखी सो प्रीति कर कौन पहुंचा पार अब व्यर्थ के पक्षपातों में मत पड़ो पखा पखी की ये पक्ष ठीक वो पक्ष ठीक सिद्धांतों का सवाल नहीं है परमात्मा से प्रार्थना का सवाल है प्रार्थना से सिद्धांत का क्या लेना देना आंसुओं का सवाल है आंसुओं का सिद्धांत से क्या लेना देना पुकार का सवाल है पुकार का क्या हिंदू मुसलमान से लेना देना पखा पखी सुप्रीति कर कौन पहुंचा पार कोई पक्षपातों में पड़ के पार नहीं पहुंचा पक्षपातों में पड़े लोग पक्षपातों में ही डूब गए तुम सारे पक्षपात छोड़ो तुम तो निष्पक्ष हो जाओ निष्पक्ष जो है वही निर्मल है निष्पक्ष जो है जिसकी कोई धारणा नहीं जिसकी कोई आग्रह की व्यक्ति नहीं जो ये नहीं कहता कि मैं हिंदू के की मुसलमान की ईसाई की जैन की बौद्ध जो कहता है कि बस मैं उसका बनाया हुआ वो मेरा बनाने वाला जो मंदिर में भी झुक जाता है मस्जिद में भी झुक जाता है जो कुरान की आयत को भी गुनगुना लेता है आनंद से और गीता को भी गुनगुना लेता है आनंद से जिसने कोई भेद नहीं रखे जिसने सब भेद तोड़ दिए जिसने सब सीमाएं अलग कर दी जो असीम के साथ संबंध जोड़ रहा है ऐसे ही असीम को पुकारने का यहाँ आयोजन हो रहा है यहाँ हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन है बौद्ध है पारसी है सिख है यहूदी है सिया दुनिया का कोई धर्म हो जिसका प्रतिनिधि या नहीं यहाँ एक मिलन हो रहा है एक संगम हो रहा है यहां पक्षपात से मुक्त होने का उपाय चल रहा है कठिन होता है मुक्त होना क्योंकि बचपन से ही हम कस दिए गए हैं पक्षपात में लेकिन जो पक्षपात से मुक्त नहीं होता वो पार नहीं होता ये याद रखना हिंदू की तरह कभी कोई परमात्मा को नहीं जाना और न मुसलमान की तरह को परमात्मा को जाना जाना तो उनमें है जिन्हें ये जाना कि हम भीतर सुनने हैं खाली शून्य की क्या पहचान जो खाली घड़े की तरह परमात्मा के जल से भर गए जो भरे ही हैं पहले से, कुरान से से बाइबल गीता से, वो खाली रह जाते ये विरोधाभास याद रखना जो भरे हैं पहले से वो खाली रह जाते जो खाली हैं वही भर पाते वर्षा होती पहाड़ पर पहाड़ खाली रह जाते झीले भर जाती क्योंकि झीले खाली और पहाड़ अकड़े भरे हिंदू तुरक दोनियो जलबूंदा कांसू कहिए ब्राह्मण सुधा दोनों जल बूंद हैं पानी के बबूले रज और वीर से बने हुए पानी के बबूले ही तो होंगे रज और वीर पानी के ही बबूले हिंदू तुरक दोनियो जलबूंदा कांसू कहिए ब्राह्मण सुधा और किसको ब्राह्मण कहो किसको सूत्र कहो सभी समान रूप से बने कोई उपाय है किसी का खून जांच करके बताया जा सकता है कि ब्राह्मण का खून है कि सूद्र का कभी मरघट चले जाना वहां हड्डियां इकट्ठी कर लेना फिर तय करना कि कौन सी ब्राह्मण की कौन सी शूद्र की तुम पता न लगा पाओगे हड्डियां तो बस हड्डियां हैं खून तो बस खून है देह तो बस देह है यहां कौन ब्राह्मण कौन शूद्र कहा की छोटी बातों में लोग उलझ गए और छोटी में उलझ गए इसलिए विराट को गमा दिया है व्यर्थ में उलझ गए इसलिए सार्थक से वंचित है रज्जब समता ज्ञान विचारा, रज्जब कहते हैं जो जानते हैं उन्होंने समता का भाव सिखाया है जो जानते हैं जिन्होंने पहचाना है उन्होंने सबको समान देखा है पंच तत्व का सकल पसारा ये तो पांच तत्वों का खेल चल रहा है इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन ब्राह्मण कौन सूत्र नारायण और नगर के रज्जब पंथ अनेक जैसे एक ही नगर को आने के बहुत से रास्ते होते हैं ऐसे ही नारायण के नगर के भी बहुत से रास्ते नारायण और नगर के रज्जब पंथ अनेक कोई आओ कहीं दिशी आगे स्थल एक किसी दिशा से आओ किसी मार्ग से आओ किसी वाहन पे चढ़ के आओ घोड़े पर रथ पर पैदल स्वर्ण के रथ पर कि बैलगाड़ी पर कैसे आओ इससे फर्क नहीं पड़ता किस वाहन पर किस दिशा से किन वस्त्रों में इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंतिम मंजिल एक उस एक को ही ध्यान में रखो से सब उलझाओं में मत पड़ना अन्य रास्ते उलझाने वाली चीजें बहुत ही सौ चलते एक आध पहुंच पाता है क्योंकि निन्ना नवे रास्ते में उलझ जाते मुल्ला मन बिस्मिल करो मुल्ला अर्थात पंडित मुल्ला मन बिस्मिल करो मन को विलीन करो मन को मारो मन को जाने दो पंडित तो मन को भरता है मजबूत करता है शास्त्रों से सजाता है मन को रोज रोज मजबूत करता चला जाता है मुल्ला मन बिस्मिल करो जाने दो मन को यही मन तो उपद्रव है और यही मन हिंदू बनाए है यही मन मुसलमान बनाए है यही मन कहता है कि मैं ब्राह्मण तुम सूत्र मुल्ला मन बिस्मिल करो तजो स्वाद का गांठ। मन को जाने दो मन यानी संस्कार समाज के द्वारा दिए गए उधार संस्कार तुम पैदा हुए थे तुम्हें कुछ पता ना था तुम कौन ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो तुम्हें सिखा दिया गया ब्राह्मण हो अगर ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे तो भी तुम्हें सूत्र के घर में बड़ा किया गया होता तो तुम समझते कि तुम सूत्र ये तो मन का संस्कार मात्र ये तुम नहीं हो मुला मन बिस्मिल करो तो जो स्वाद का घाट दो चीजें छोड़ देने जैसी हैं, एक तो संस्कारों का जो जाल हमारे भीतर है वो छोड़ देने जैसा और बाहर इंद्रियां हमें बाहर लिए जा रही हमेशा बाहर लिए जा रही दौड़ा रही बाहर और भीतर मालिक बैठा है और हम बाहर दौड़े चले जा रहे हैं आख कहती रूप देखो और रूप का बनाने वाला भीतर बैठा है कान कहते हैं संगीत सुनो और संगीतों का संगीत भीतर छिपा पड़ा है हाथ कहते हैं सुंदर चीजों को स्पर्श करो और जिसके स्पर्श से सदा के लिए तृप्ति हो जाएगी जिसके दर्श स्पर्श से सदा के लिए तृप्ति हो जाएगी वो भीतर खड़ा राह देख रहा की कब आओगे सारी इंद्रियों के स्वाद बाहर ले जा रहे हैं और तुम उन्हीं का पीछा कर रहे हो राबिया अपने झोपड़े में बैठी थी उसके घर एक फकीर हसन ठहरा हुआ था सुबह हुई हसन बाहर आया सूरज निकला था पक्षी गीत गाते थे सुंदर सुबह थी उसने जोर से आवाज दी कि राबिया तू भीतर क्या करती बहारा परमात्मा ने बड़ा सुंदर सबेरा निकाला है बड़ी सुंदर सुबह हुई बड़ा प्यारा सूरज उग रहा बहारा राबिया ने जो उत्तर दिया हसन का सिर झुक गया राबिया ने कहा हसन तू बाहर का सौंदर्य देख रहा है सुबह का सूरज का पक्षियों का मैं भीतर उसे देख रही हूं जिस जहां से ये सूरज बना जिसने ये सौंदर्य रंगा जिसने जिस चितेरे ने यह रंग आकाश पर फैलाए और जिस चितेरे ने ये रूप बनाया तू ही भी तरह हसन बाहर तो बहुत दिन हो गए सूरज को उगते डूबते देखकर, अब ऐसे सूरज को देख जो ना कभी उगता है ना कभी डूबता तू भी तरा बनाने वाले मालिक को देख इंद्रिया बाहर ले जाती इसलिए दो चीजें करने जैसी हैं एक तो मन संस्कार से मुक्त हो जाए और इंद्रियों की बाहर की दौड़ धीरे धीरे शांत हो आंख बंद हो कान बंद हो हाथ शिथिल हो जाए मुल्ला मन बिस्मिल करो तो जो तद का घाट सब सूरत सुभान की गाफिल गला न काट और सभी रंग रूप उसी के और धर्म के नाम पर खूब गला काटे जाते रहे हिंदू ने मुसलमान काटा मुसलमान ने हिंदू काटे ईसाइयों ने मुसलमान काटे मुसलमानों ने ईसाई काटे ये काट चलती रही धर्म के नाम पर ये चमत्कार है जगत का सबसे बड़ा उस परमात्मा के नाम पर कितना खून बहा है और सबके भीतर वही था हम उसी को काटते रहे हम अब भी उसी को काट रहे सब सूरत सुभान की गाफिल गला न काट एक गए नट नाचिक एक कछे अब आए ये नाटक उसी का है एक गया खेल खेलकर अब दूसरा तैयार होकर आ गया नाटक जारी मगर नाटक के पीछे छिपा हुआ एक ही व्यक्ति है एक ही के ये सारा खेल है एक गए नट नाच के एक कछे अब आए वही आता है वही जाता है पहचानो उसे वस्त्र में मत उलझ जाओ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है एक ही अभिनेता कई पार्ट अदा करता है और तुम पहचान नहीं पाते क्योंकि कभी वो दाढ़ी लगा के आता है कभी पगड़ी बांध के आता है कभी सिर घुटा आता है कभी इस रंग में आता है कभी उस रंग में आता है एक ही अभिनेता कभी बहुत से पार्ट करता है और तुम पहचान नहीं पाते तुम वस्त्रों में ही अटक जाते हो एक ही है यहां खेल का खेलने वाला तुम्हारे भीतर मेरे भीतर सबके भीतर जो आके जा चुके हैं उनके भीतर भी वही था जो आए हैं उनके भीतर वही है जो आने वाले हैं उनके भीतर वही ये जगत एक नाटक है एक रंगमंच एक गए नट नाचिके एक कच्चे अबाय जन रज्जब एक आयसी बाजी रची खुदा है मगर वस्तुतः वह एक ही आता जाता है जन रज्जब एक आयसी वह एक ही आता है बाजी रची खुदा है, परमात्मा का ये खेल ये लीला लीला में छिपे लीलाधर को पहचान रूप में व्याप्त अरूप को पहचानो। धीरे धीरे उस संबंध जोड़ो जो अंतरंग है वाह में बच उलझे रह जाओ और पुकारो और प्रार्थना करो और रो और नाचो और ध्यान रखो सदा तुम्हारे किए कुछ भी ना हो सकेगा जे तुम राम बुलाए लो तो मिल सी आए जथा पवन पर संगते गुद्दी गगन को जाए ये तुम्हारी पतंग आकाश जा सकती आकाश तुम्हारा है फैलाओ पंख उड़ जाओ मगर उसकी हवा के सहारे के बिना ये ना हो सकेगा और उसकी हवा अद्रश्य और उसकी हवा को दृश्य अगर बनाना हो उसकी हवा को अगर पहचान ना हो तो जैसे पतंग अपने को हवा के ऊपर छोड़ देती ऐसे ही तुम भी समर्पित हो जाओ रामकृष्ण कहते थे कि नदी पार करने के दो ढंग एक तो है पतवार लो हाथ में नौका खे ये ज्ञानी का ध्यानी का ढंग है और एक पतवार लेने की कोई जरूरत नहीं नाव के पाल खोल दो उसकी हवाएं तुम्हें उस पार ले जाए फिर पतवार भी नहीं चलाना पड़ता तो रामकृष्ण कहते थे जब उसकी हवाएं तुम्हें ले जाने को तैयार हैं तो तुम नाहक पतवार के मेहनत कर रहे हो परमात्मा तुम्हें ले जाने को तत्पर है तुम्हारी नियति तक ले जाने को तत्पर है तुमने ही नहीं छोड़ा है तुमने समर्पण नहीं किया है भक्ति का सार निचोड़ है एक शब्द समर्पण समर्पण वहां पहुंचा देता है जहां साधनाएं नहीं पहुंचा पाती या पहुंचा भी पाती तो बड़े लंबे चक्कर से पहुंचा पाती साधना ऐसे है जैसे कोई अपने ही हाथ को घुमा फिरा के कान को पकड़े समर्पण सीधा सीधा है रज ने जो कहा है यह किसी विचारक के द्वारा दिए गए सूत्र नहीं एक अनुभवी एक भक्त की भाषा है यह कोई शास्त्र नहीं सिद्धांत नहीं यह तो एक प्रेमी के उद्गार है तुम भी इन्हें इसी भांति लेना इनके साथ विवाद में मत पड़ जाना रजब कोई विवादी नहीं है पखा पखी की बात ही नहीं है रज्जब किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे न किसी के पक्ष में कुछ कह रहे हैं रज्जब तो सिर्फ उनके लिए कुछ इशारे दे रहे हैं जो सच में ही परमात्मा को पाना चाहते हैं और फिर तुम्हारी बात से ही अंत करूं बैठे मत रह जाना ये सोच के कि संसार में बहुत दुख है इसलिए मैं कैसे भक्ति करूं कैसे प्रार्थना करूं नहीं तो बैठे ही रह जाओगे दुख चलता रहेगा दुख चलता रहा है तुम चाहो तो दुख से मुक्त हो सकते हो व्यक्तिगत रूप से तुम चाहो तो इस दुख के पार हो सकते हो यह काराग्रह तो चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन कैदी मुक्त हो सकते हैं? ये काराग्रह नहीं मिटेगा और मजा यह है कि अगर तुम मुक्त हो जाओ तो तुम दूसरों को मुक्ति का कारण बन सकते हो अगर तुम्हारे भीतर प्रार्थना का फल लगे तो दूसरे भी थोड़ा स्वाद ले सकते तुम्हारे भीतर अगर दिया चले तो दूसरों तक भी उसकी रोशनी पहुंच सकती तुम प्रार्थना करो तुम भजन भाव में भीगो शायद इसी माध्यम से तुम दूसरों के जीवन में भी सुख की थोड़ी सी बूंद लाने में सहयोगी हो सको इसके अतिरिक्त और कोई दूसरे की सेवा करने का उपाय नहीं तुम सच्चिदानंद को पालो तो तुम सेवा भी कर पाओगे सेवा की नहीं जाती जिसके भीतर परमात्मा सघन हो जाता है उससे होने लगती और मैं तो एक ही क्रांति को जानता हूं वह अंतर क्रांति है से सब क्रांतियां झूठी भुलाबे में मत पड़ना अन्यथा तुम इस जीवन को भी गमाओगे बहुत तुमने पहले गमाए अब जरा होश संभालो अब जरा सावचेत हो जाओ इस जीवन को मत गमा देना यह बहुमूल्य अवसर है और एक बार गमाओ तो कब दोबारा फिर ठीक ठीक ऐसा अवसर मिलेगा कहना कठिन है जागो और पुकारो उसे बचने के बहाने न खोजो आज इतना है